प्रणाम राम स्वामी परमेश्वर स्वामी दयालु हनुमान जी कि ब्राह्मण ज्ञानी हूं कभी कभी ऐसा मनुष्य को अभिमान हो जाता है जो जिसके पास धन आता है अपनी धन्य मानता है विद्या आती है, है तो विद्वान मानता है कोई तथ्यता है तो कपस्थि मानता है तो अभिमान की प्रकृति जी है कि जब किसी दूसरी बच्ची की वजह से हम अपने को बड़ा मानते हैं या इस बच्ची वाला मानते हैं समझो तो है इसका नाम अभिमान बताए जैसे तो धन एक बाहर की चीज है उसको तो अपनी मान लिया तो धन हो गए और शरीर में डेरापन कालापन है बदल जाता है एक लड़की कन्नी पैदा हुई थी बच्चों से ही दीप से नाने लगे दवादारी करने लगे ऐसी चीज खिलाने लगे तो वो बड़ी बेटे हैं तो बिल्कुल ठीक हो गई है मेरा फिर में एक लड़की बिल्कुल काली थी तो इसका ध्यान नहीं हुआ लेकिन इतनी काली तो थी इतनी काली थी तो ध्यान तो नहीं हुआ तो बिचारी के बड़ा दिख था तो जो भजन करते करते उसके चेहरे पर भी रोशनी आई तो इसके चेहरे का रंग बदल गया जो तो लड़की मैंने देखी थी बोला जो नहीं रखा था उन्हीं दिनों की गलत है और जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उस दिन से जो बिल्कुल ही जैसे कई बहुत सुंदरी देवी स्त्री हो लड़की हो गई और कहते हैं की मृत्यु के समान उससे भगवान का लक्षण हुआ और उसके शरीर का तेल है। तो इसका भी गन होता है कालेपन का गोड़ेपन का जज्ञ बदल जाता है ध्यान आता है जाता है विद्या तो ऐसी चीज है कि हमारे बृंदागम में एक लड़का था अभी नहीं है और हमारे पास आता है नैट्रिक साफ होने के बाद देखने में बड़ा सुंदर था तो राजा महेंद्र प्रसाद के में दिलीप चढ़ा के और राजकुमार के तरह बनाकर निकाल दिया अभी घोड़ा भगक गया लड़का बिटारा गया तो इसकी एक एक अक्षर अंग्रेजी का भूल गया हो तो उससे फिर से आ, गखा तो गैर से चढ़ा के किसी तरह से गैला चार तक की योग्यता लाई गई है एक पेट गनाज में लगी और ये पढ़ाई लिखाई सारी भूल गई इसी का तो लोग अभिमान करते हैं ना? तो हमने नमने पति को कंगाल होते देखा है कंगाल के करोड़पति होते देखा है तपस्वी के भोली होते देखा है और भोली के तपस्वी होते देखा है तो ये सब अभिमान जो है ये बिल्कुल दुखे होते हैं और जो अपना आका है वो कभी छूटे ही नहीं सकता उसका तो अभिमान करना व्यर्थ है कहीं से लाए हो नहीं तुम तो और छोड़ सकते नहीं तो जिसको लेके आए नहीं और जिसको छोड़ नहीं सकते उसका तो अभिमान बिल्कुल ही व्यर्थ है तो इसको होने गया अभिमान मन में आया हम ब्रह्म जाने हैं ब्रह्म ज्ञान के बारे में उपनिषद का शास्त्र का ये सिद्धांत है कि इसमें अपने के ब्रह्म न जानना भी जो अज्ञान है वो तो निवृत्त रह जाता है वृत्ति व्याप्ति तो होती है परंतु फलक व्याप्ति कि मैं जैसे रुमाल के जानता हूं इस तरह से मैं ब्रह्म को जान गया अभिमान फल व्यापी नहीं होती है हम ब्रह्म जाना नहीं ऐसी फल व्याप्ती नहीं होती है इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हूँ ये जानने के बाद न तो इससे याद रखना पड़ता है और न तो ये से ये वृत्ति में ये जो है न्ञान नष्ट होता है और न इसका अभिमान होता है न इतनी विस्मरण का कुछ अर्थ हो न्ञान कभी नष्ट होता है न तो इसका अभिमान होता है और जब अभिमान हो गया कि मैं ब्रह्म को जान गया तो समझो ब्रह्म को नहीं जान गए घर के जान गए कपड़े के जान गए तो है ना तो। लिडाई पे जान गए क्योंकि अभिमान की अज्ञान का लक्षण है क्योंकि अभिमान अपने को दूसरों से अलग करता है अपने लिए घेरा बनाता है अपने को छोटा करता है अभिमान कहेगा मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ तुम्हारे जैसा नहीं हूँ और ये में तो में आ बंद बंधन हो गया तो समझाने अरे राजा साहब महाराज कहीं जगह ग तो राजा थे नहीं काशी के राजा है ना वंश परम्परा से कास्त पत्र दोनों बात उनके नाम बता दे तो ये था माने तत्व हो गया था और राजदेश की निवृत्ति भी हो गई थी अजात पत्र नाम में ही ये बात पड़ी हुई थी कि वो किसी से दुश्मनी मन में नहीं, थी। देश नहीं था अब उसको बताते रहे महाराज यहाँ ब्रह्म यहाँ ब्रह्म यहाँ ब्रह्म कहा का गया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। जब सब कहते थे तो राजा ने हाँ तो राजा ने उनसे कहा कि बस इतने तो उन्होंने कहा हाँ बस इतने तो उसने कहा कि ये ब्रह्म नहीं है अब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे शरण ग्रहण करता हूं तुम ब्रह्म को जानते है कि तुम्हें उनको ब्रह्म समझा दो ये बिना अभिमान के असल तो है गिरु की शक्ति होती नहीं, शरणागति होती ही नहीं है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपना अधिकार जान करके गिर की शरणागति नहीं है कि अलग में दिखे हैं और गिरु शरण ग्रहण करके हम इस ब्रह्म प्राप्त करेंगे बल्कि हमारे अंदर कितना अभिवेक है कितना ज्ञान है कितना द्वेश है ये जानकर कर हमारे बुद्धि ने काम नहीं दिया ये जानकर हमारे पढ़ने लिखने से काम नहीं चला ये जानकर दूसरे की सहायता लेने के लिए उसकी शरणागति ग्रहण की जाती है तो क्योंकि सबको ज्ञान में रुचि है तब ऐसा होता है हाँ पहले गा के के सामने छान कान के छाती खड़े हो गए हम तो जन्म सिद्धा महाराज सब चीज जान के आए हैं आपके तो केवल संस्कार ही चाहते और तो इस तरह से काम नहीं चलता है हम तो महाराज जगह शरणागत के पहले तो उन्होंने मना किया दावा तुम ब्राह्मण हो मैं क्षत्रिय हूँ ये प्रतिलेब शरणागति प्रतिलोभ एक शक्ति ठीक में है परंतु धर्म साफ करता तो ये कहना है अंत्यागति परम धर्मम जो महाराज जन्म में पवित्र आत्मा हो करके आ, कारण बस नीच शरीर में भी आ गए हैं और बान के समान गर्भ में ही उनके तत्व ज्ञान हो गया है यदि वे नीच गेमी में भी उत्पन्न हो तो उनसे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भक्त ने महाभारत आदि के उदाहरण देकर के बताए हैं परम धर्म तो अब ये बात हुई की भाई इसका अर्थ ये हुआ कि आपको ब्रह्मज्ञान चाहिए कि जाति चाहिए तो अपनी बेटी जाननी हो या घर में खाना हो तो जात पात का विचार कीजिए और जब आपको ब्रह्मज्ञान चाहिए तो ब्रह्मज्ञान तो को जहाँ से मिले वहाँ से ले लेना चाहिए उसमें कीमत ब्रह्मज्ञान की है ब्रह्मज्ञान की कीमत है तो महाज का मज अगर आप सक्रिय हो औरत वो गर्ज व्योपन्न बाला है तब वे हो गए शिष्य ये पकड़ करके ले गए उनको एक ले गए और जाके पुकारा हे बृहान बृहत् प्राण के तो नाम है नहीं लेकिन जैसे वहाँ भी ब्रह्म हो हे पांडव बात ये जो अंतकरण है एक वस्त्र अगले ब्राह्मण जी पता कृषि का अंतकरण ढेर के बाल के रंग का काला होता है ऐसा वर्ण है कृषि का अंत बिल्कुल सफेद कंबल की तरह सफेद होता है कृषि का बिल्कुल हल्दी में रंग ही जैसे चीज हो ऐसे पीला होता है कृषि का लाल होता है अंतकरण में रंग होता है तानस राजस सापे ता और जैसी जैसी वासना होती है वैसी वैसी वासना महाराज वो वासना का रंग अंत पर चढ़ा होता है और आत्मा उसके ओर करके बैठा होता है तो तुम हो रा गणी तुमको बड़े आनंददायक हो ऐसे कहते तुबारा करते उठा ही नहीं जब उठा नहीं तो हाथ से रगड़ा उसको रगड़ा तो आदमी उठ गया अब राजा अजात ने पूछा की गार्ग ये बताओ कि जब ये मन सो गया था तब उसके जो विज्ञान ये जो विज्ञान है पूरे सर जो आँख से देखता है कान से सुनता है कोशा से छीता है नाच से सुनता है जो प्यारे अप्रिय थे अप्रिय थे पहचानता है वो सी तो काल में कहा था ये बताओ अब तो महाराज ये प्रश्न करने पर भी तुम नहीं बता सके आप देखो इतने जो दुनियादार लोग हैं संसारी लोग हैं संसारी शब्दकार होता है कि जो अपने पाप में खून में सुख दुख के भोग में और इससे बढ़कर के नरक स्वर्ग में और अपने एक घेरे हैं मैं हिंदी मैं मुसलमान मैं जीव मैं परिच्छि इस में फे हुए है उन्हीं को कहते हैं संसारी संसार माने जिसके पास एक पत्थर ज्यादा हो, उसका नाम संसार नहीं है तो कर्तृत्व तो के लक्षण संसारा मैं ये करता हूँ और मैं ये तो भेज रहा तो हूँ ये जो अभिमान होने ना संसार। संसार कर्तृत्व के लक्षण संसारा तत्व ज्ञान होने आरोप अपने कर्तापन का अभिमान भी चला तो जाता है किसी का का भोग भी चला जाता है और नरक सरक का डर भी मिट जाता है और ये जो एक घेरा बना करके है ना मैं ब्राह्मण हूँ मैं सन्यासी हूँ मैं हिंदू हूँ मैं भारतीय हूँ मैं मनुष्य हूँ है नह्मा का जी रहूँ नारू जीव हूँ चोट तो चोट ब्रह्मांड का जी रहूँ उन्हें ये सारे भ्रम लेट जाते हैं तो संसारी लोग जो अपना सर्किल अपना घेरा बना करके कहीं फंसे हुए हैं उन्हीं का नाम संसारी होता है और देखना आप जब कोई काम करते हो तो कोई न कोई अभिमान आपके पीछे संसार आपके पीछे चला रहता है इसी से जब विचार करने लगते हैं तब ठीक ठीक विचार नहीं होता हमारे एक महात्मा हमको बोलते थे यारे गिर एक गुड़ी हमको बोलते थे गुड़ी हमको सबको बोलते थे अरे हाँ जब कुछ नहीं किया तो इतना दिखाई पड़ रहा है और अब कुछ करोगे तो ये लिखने की जगह में और कहेगा है ना नो माज है ना ऐसे देहाती बोली में बोलते थे तो आप सब लोग इस देहाती बोली को नहीं समझेंगे इसलिए मैं उस भाषा में नहीं बोलता हूँ अब तुम तो भार ये बात है दुनिया में ये समझते हैं कि हम ये करेंगे तो ये पाएंगे वहाँ जाएंगे तो ये मिलेगा और ऐसे भी कर बैठेंगे तो ये मिलेगा अपना एक केंद्र बना करके बैठे हुए हैं और जिससे जो सही वे उसमें लगा हुआ है अब आओ आप ये विचार करें कि आप दुनिया में जिस सच्चाई के बारे में जो खोज करते, करते, करते हो अनुसंधान करते हो वो केवल जागृत अवस्था से ही आधार मान करके खेदते हो स्वप्न शिक्षित अपने विचार में कुछ आधार बनाते रहे आखिर संभारी दोनों अवस्थाएं है ना एक आदमी अपने एक बच्चे को बहुत प्यार करे और दूसरे बच्चों को बिल्कुल ही है ना आंख से उधर कर दे तो ये तो अन्याय हुआ है न आप यदि विचार करना चाहते हैं तो आप ही के तो जीवन में की अवस्था होती है जागृत है स्वप्न है सुसुप्ति है केवल जागृत ही जागृत जागृत ही जागृत इतना सबके पास अरे बाबा सपना क्या होता है सुसुप्ति क्या होती है वो तो विचार कर निये ना अब जब ये बात गार्ग बाला को नहीं आई नब उन्हें स्वयं तो बताना तो देखो जी ये इंद्रियों के सारे विज्ञान को अपने भीतर लेकर इस अंतर हृदय में है इतने है। हाँ। तो ये जो आकाश है उसमें स होगा तो अजात शत्रु ये भोज जो एक विज्ञानमय पुरुष है साम प्राणानं नाम विज्ञान विज्ञानम आदाय जो ऐसे अंतर हृदय आकाश है तस्म काम जदा जिन्हना अथ अच्छा है एक नाम तदगृत प्राणो गृह गृहित पक्षु गृहित्रोत्र गृहित मन जिस समय ये मनुष्य स्रोता है ये संसार का जितना विज्ञान है ये घड़ा है ये कपड़ा है ये ये कमल की गंध है ये गुलाब की गंध है ये बेड़ा चमेली की गंध है ये कठोर स्पर्श है ये जितने विज्ञान संसार में होते है काला है नीला है बीलाए सारे विज्ञानों को अपने भीतर ले लेता है उस समय ये बानमय जीवन ये मनोमय जीवन ये प्राणमय जीवन ये बाहर दिखाई पड़ते हैं आँख भी जाके फिर जाती है काम भी जाके से जाता है दानी भी जाके फिर जाती है मन भी जाके से जाता है भीतर ऐसा ये ऐसा ही जा करके सोता है सपने में भी ऐसी दुनिया बिल्कुल बना लेता है नारायण और वहाँ भी यही भी जागृत की छाया से युप्त एक स्वप्न की दुनिया बनती है और वहाँ भी धरती होती है वहाँ बड़ा विशाल आकाश होता है फिर चंद्रमा होते हैं विमान होता है वहाँ पति वहाँ पत्नी होती है तो वहाँ भी विद्या बुद्धि का अभिमान होता है वहाँ भी जाकर के कोई महाराजा हो जाता है वहाँ जाकर के कोई महाब्राह्मण हो जाता है मोहन ब्राह्मण हो गया वहाँ जा करके इस तरह से देखते हैं तो जथे से विकरण करता है स्वप्न के स्वप्न की, की दुनिया में कोई तो कहे के महाराज यहाँ को तो थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है और फिर बाद में तो इसी दुनिया में आना पड़ता है ना तो, अब आप यहाँ आके तो इसको थोड़ी देर का समझते हैं लेकिन जब वहां रहते हैं तब इसको थोड़ी देर का समझते हैं क्या वहां जो अस्सी बरस का आपका बाप दिखाई पड़ता है इसको क्या आप ये नहीं समझते कि अस्सी बरस का है ये तो सपने से अस्सी बरस का ही तो है ना अच्छा जो इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी है वो भरद्वाज ग्र का है अब ये महाराज जो हजारों वर्ष का इतिहास है ब्रह्मा से पैदा होकर के हो करके जो तृष्टि चल रही है वहां जो सूर्य चंद्रमा है उसका गंग रखा मालूम पड़ता है कि तो जैसे वहां तो मालूम करता है ऐसे यहाँ भी मालूम करता है ना निकल लो नारायण यहाँ ये शरीर में जो है वो बहत्तर हजार नारिया है महाराज और इनमें नारायण जो विचरण करता है घूमता है और नाना ना प्रकार की बच्चियों को यहाँ देखता है न रंग उसके बाद क्या होता है उसके बाद वे जाता है ना न रथ गेगा न पन्खाना न वहाँ रथ है न वहाँ पथ है और न वहाँ घोड़े हैं न कार्ती है एक एकदम तेज जाता है वहाँ माँ बाप भी नहीं है कह वेद और देवता भी नहीं है ऐसी जगह आरोप तो पहुँच जाता है है कौन वो उपादान असाधान ही है तो जिसने से ये सब सपना और जागृत निकल करके दिखाई पड़ता है ये प्रसिक्षी दशा क्या है वहाँ कौन रहता है आप नारायण जाग्रा आप अपनी बेटी को पहचानते हैं बेटे को पहचानते हैं पैसे को जानते हैं मीरा मेटी को पहचानते हैं आप अपने कुत्ते को पहचानते हैं बहुत बढ़िया परंतु आप अपने पे ही हर हालत में नहीं पहचान पाते आप आपके पे क्या होते हैं आप स्वप्न में क्या होते हैं ये जागरिया है, के एक दुकान है मनुष्य के जीवन में हो एक मनुष्य ने ऐसा बताया है ये तो आपन है आपन जैसे कोई बाजार में जाए दुकान पर बैठे ऐसी जागृत अवस्था में हम अपने कर्म के द्वारा लेन देन करते हैं अच्छा काम करेंगे तो अच्छी चीज खरीदेंगे बुरा काम करेंगे तो बुरी चीज खरीदेंगे यहाँ के काम से तो हम एक प्रकार का व्यवहार करते हैं बोले चेक पकड़े में जाते हैं तो वैसे कभी तो हमारी प्रयोगशाला है पत्र आत्मा महिमा में अनुभव होते में जाकर हम महिमा अनुभव करते हैं क्यों बोले पतने में हम बिल्कुल धरती बना सकते हैं समुद्र बना सकते हैं हवाई जहाज बना सकते हैं हाथी ही मेरा राजा महाराजा राज, विद्वान तपस्वी सब बना सकते हैं वहां किसने बनाया है तो बनाया है बाबा तो देखो ये है आपका व्यवहार भवन आवश्यकता है ये तीन तुम्हारे आवश्यक है एक घर में आते हो तो लेन देन का काम करते हो दूसरे घर में जाते तो हो तो प्रयोगशाला अपनी विज्ञान शक्ति का अनुभव करते हो तुम केवल अनुभव ही नहीं बना सकते आकाश भी बना सकते हो आसमान की सृष्टि कर सकते हो इतना बड़ा आकाश चंद्रमा व्रहण अक्षक ऐसी महाराज राम बनाते हो कृष्ण में स्वप्न तो में कृष्ण बनाते हो नारायण बनाते हो शिव बनाते हो वहाँ तो आप अपनी शक्ति से कृष्ण बना बना के बे हो देखते हो वो लोगों तो थोड़ी देर की होती है समय तो इस समय थोड़ी देर की नहीं मालूम पड़ते और इस समय ये थोड़ी देर की नहीं मालूम पड़ते आपको तो सुनाया होगा सर तो राधा वेदांत की जो शिक्षक लेती है उसमें एक वृक्षांत किया वो कहते हैं कि एक राजा का महल था उसके साथ एक तुम्हार बैठा था तो रोज दिन भर तो बेचारा घड़ा बनावे ले जाके बाजार में बेचे पकावे देखे उससे जो पैसा निकले उससे पैलेंटेशन करे अपनी पत्नी का बच्चों का खाने की भी तकलीफ थे पर रात से जब फेका तो बिल्कुल तो महाराजा हो जाता गार हो जाता और वो वहीं को तो महारानी मिले वहीं किला तो मिले और वही को तो बेटा मिले और वही सेना और वही पैसा वो भेड़ हो जाता हो तो अब उसके जीवन में ज्यादा बढ़िया चीज जागृति की ज्यादा बढ़िया चीज सपना वो तो महाराज जब जागता और माटी खोदता और रौजता उसको है न और भूजता और नारायण उससे घड़ा बनाता और इसे सुखाता पकाता और बाजार में ले जा कर बूझता उसके मन में यही रहती कि हाँ राम में कहा आ गया आ। फिर कब काम होगी और मैं आराम से सोंगा और बाधता हो जाऊंगा वो हमारा जो स्वप्न का जीवन है प्रतिदिन आने वाला स्वप्न का जीवन है नो अभी ऐसी हो गया हो वो बाइलीय हो गया उसकी इच्छा हो गई है ना उसकी इच्छा हो गयी की बस हमको तो बस वही जीवन वही जीवन चाहिए अब देखो एक समय ऐसा आता है जब ये सपना नहीं रहता ना ये नागरिक झगड़े रहते हैं ना देश दुश्मन और ना सपने की वासनाएं रहती हैं और ना उनके रूप मनुष्य शांति से सहन करता है उसका नाम आनंद भवन है बोला आनंद आवश्यक है एक होता है विज्ञान भवन प्रयोगशाला एक होता है आनंद भवन जहाँ सारे दुखों को खूद करके हम सहन करते हैं और एक होता है ये व्यवहार दे एक दुकानदारी का का उसका दुकानदारी हो और सपना अवस्था प्रयोगशाला है और सुपुट्टी जो है वो आनंद भवन है और तीनों में बिल्कुल एक है कौन एक है उसी को पकड़ना आपने क्या अपनी चुट्टी देखी है सवाल लिए मेरे भाई प्रशिक्षण है तो प्रशिक्षण नहीं मालूम करते इंद्रियों को याद नहीं आ सकती तो क्योंकि सब नारायण वहां कौन था वहां कौन था जिस, जिसने प्रसिक्षि को देखा जिसने देखा वो सोया नहीं था और जो सोया था उसने देखा नहीं तो वो देखने वाला वो देखने वाला जो है वो कौन है तो देखो ये जो शेषन आत्मा है वहां उसी से सुशुक्ति तो प्रकाशित होती है उसी से स्वप्न तो मालूम करते हैं उसी से जागृत मालूम करते हैं और वो जो है तो जो किसी जो देश अगोप में दोष बना लेता है अकाल में काल बना लेता है अबस्तु में बस्तु बना लेता है असंबंध में संबंध बना लेता है है ना? एकता में आप जागृत में हमें एक प्रसंग व्यक्ति बात सुनाते हैं वेदांत हाँ। को तो असल में साधन रूप हल्का वर्ण नहीं करता है कि आप ये करो तो ये पाओगे उससे तो बैराग्य करवाता है और इस लेकिन की प्राप्ति होने पर तो वहां राग ही हो जाएगा बैराग्य होगा हो ही नहीं तो छूटना मुश्किल है तो इससे जो कृपा करके अगर दो चार शपथ लगावे वहां पे तो है ना और बैराग्य करावे तब होगा नहीं तो महाराज थक जाएगा आदमी वहां तो बोलो की निरोध तो निरोध में तो दृष्टि नहीं रहती है तो उसमें अभिज्ञा निवारण का सामर्थ्य ही नहीं है तो वेदांत जो है वो असल में चाहता है प्रमा हमारे अंत चरण में प्रमा की उत्पत्ति मान यथार्थ ज्ञान यथार्थ अनुभव की उत्पत्ति है हाथ प्रमाण नहीं है कान प्रमाण नहीं है नाक प्रमाण नहीं है जी प्रमाण नहीं है क्योंकि जिस जथार्थ को प्रमासी उत्पत्ति है उसका नाम प्रमाण है केवल तो आका जो प्रमाण प्रमासी उत्पादन में समर्थ नहीं है वो तो प्रमाण होता ही नहीं है अब देखो हमारा शरीर क्या है हम क्या है? आप सोच तो सकते हैं अमेरिका ऐसा है बिना गए महाराज हा हमारे गांव में लोग बताते थे एक सौ तेरह वर्ष की गुढ़िया थे मारो बच्चन एक सौ तो तो तेरह बरस की गहरा महाराज तो एक बार बीच में मर गई मर गई अरसी अड़ती लोगों ने बांध लिया बांध लिया ले जाने को तैयार हुए तो फिर बीच में गिदा हो तो गए। खोली गई खोली गई इसके बस गई बैठ रही बोली में जनपुरी में गई थी तो जनराज अपने बीतों पर बहुत नाराज हुए की इससे दो समय सौ आए अभी तो नौ बरस और नाराज वो एक सौ तो, एक सौ तो, चार बरस की उम्र में मरी थी और उसके बाद नौ बरस और गंदा रहे जो तो करती थी हम ले जाते बैठते थे।, थे।, तो थे जाती थी जिंद जाती थी तो, तो अब उसके बेटे नाथी बेटे सब बड़े बड़े कहती तो थी तो रेलगाड़ी तो हमारे सामने आई पहले तो, तो रेलगाड़ी थी ही नहीं बनी उस गांव में पहले कोई आया उसने बताया कि वो रेलगाड़ी में करके आया तो किसी ने पीछा रेलगाड़ी कैसी होती है तो बोले काली-काली होती है महाकाली तो ओ महाकाली नम झील तो चलती है इसमें तीस लाख होते हैं अब तुम महाराज सब ने कहा भाई एक आदमी ने ने कि रेलगाड़ी देखता देखा नहीं है ऐसे तो उसने पूछा कि क्यों भाई रेलगाड़ी पर तुम कह रहे थे? थे तो थे तो बोले मैंने सुना है उसमें क्लास अलग अलग होता हैं थर्ड क्लास सेकंड क्लास क्लास तो क्लास में बैठे बोले मैं तो खरबर क्लास में बैठे भी बहुत बढ़िया बात के जवाब तो निकल जाएगा फिर उसने पूछा कि अच्छा मैंने सुना तीनों के किराए अलग अलग होते हैं कहा तीनों के किराए अलग अलग होते हैं है। तो बोले तक जो ज्यादा किराया देता होगा वो जल्दी पहुंचता होगा और जो कम किराया देता होगा वो देर से पहुंचता होगा तो उसमें कहा तो है ये ज्यादा पैसा देगा तो दे जल्दी पहुंचेगा और पैसा देगा थोड़ा पैसा देगा तो देर से पहुंचेगा तो देखो अब जाहिर हो गया कि वो आदमी जो है अंजाम है अंजाम है रेल के बारे में उसकी जानकारी बिल्कुल गलत है तो कोई बात प्रमाण कैसे हो सकती है प्रमाण सभी तो प्रमाण प्रमाण का प्रमाणत्व ये नहीं है कि वो है आख है कान है नाक है प्रमाणत्व का प्रमाण ये है कि हमारे हृदय में उस वस्तु का ठीक ठीक यथार्थ ज्ञान हो जाए नारा ये वो प्रशिक्षण कैसी चीज रहती है <हुंथ> <ग कशूग justify> जो अपने भीतर के फेंकती है आ, जिसमें जा करके में सारी चीजें लील हो जाते हैं और वो जो का रहती है तो आखिर वे कितनी बड़ी चीज है ये आपको मालूम होना चाहिए तो दृष्टांत कैसे बताया सूर्ण तो नीचना उच्च यथा अग्रय है छिद्रा दुष्कलिंगा दुष्चरंती एवे अस्मात्मन सर्वे प्राण सर्वे लेता सर्वे सर्वाणी घृता तस् एक सत सत्य सत्यमीति प्राणादी सत्यम तक सत्या हाँ। क्या बोलते है जैसे मतरी ज्यादा उगलती है गठोर्णमागते गृहणते जैसे मतुरा ये जाला जो बनाता है महाराज वो भी बड़ा भारी ब्यापारी है दूसरी कोई चीज नहीं अपने मुह में ऐसी जाला निकाल के ऐसा फैल आता है लेकिन ये इसका खेल है तो खेल नहीं है ये तो मक्खी मच्छर छोटे छोटे जो उड़ते हुए आते हैं वो जाले में फंस जाते हैं ये महाराज तलाश से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है और वो मक्खी मच्छर को निगल जाता है इसके भेद की आ, इसके भेद की इसके कर्म की वो दुनिया है पर वो सब मकड़े के मुंह में से ही डाला निकलता है और कहीं से कोई सामान लेकर तो बनाता नहीं आग में से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं इन चिंगारियों को फिर से आग में लौटने की जरूरत नहीं रहती है वो तो छोटे छोटे कणों पर आरूझ अग्नि है और वही महान अग्नि है जो अग्निशत्य के रूप में समग्र सृष्टि में फैला गया है इसी प्रकार ये तो महाराज देह रहे जिसमें देह नहीं मालूम पड़ता देह के संबंध से रहे जिसमें इंद्रियां नहीं मालूम पड़ती इंद्रियों के संबंध से रहे जिसमें ये श्वास भी मालूम नहीं करती स्वास के संबंध से रहे मन मन भी नहीं मालूम पड़ता बुद्धि भी नहीं मालूम पड़ती वीर भक्ति महाराज रह जाती है आ, और जो कौन है क्या अपना आत्मन है क्योंकि वो प्रकृति के सामने सत्समय सबको देखता है कारण सब के सब के जाते हैं कर्म माने औसार उसको प्यार करने के लिए जो औजार उसके पास है विचार करने के लिए जो औजार है देखने सुनने खाने पीने के लिए जो औजार है ये सब तो सो जाते हैं लेकिन वो बिल्कुल जागता रहता है नहीं दृष्टि दृष्टि कर लेते देते हैं जो अग्री है उस ज्ञान स्वरूप के ज्ञान का दृष्टि का कभी लोक नहीं होता और वो काल का आधार होने के कारण काल से बड़ा काल भी इसी में लीन होता है इसलिए काल से बड़ा देश भी इसी में लीन होता है इसलिए देश से बड़ा बच्चों में इसी में लीन होती हैं इसलिए उनसे बड़ा इंद्रियां इंद्रिया में लीन होती हैं इसलिए सब ऐसी बड़ा इसीलिए से ये सब निकलती हैं और इसी सभी सब में उसी सभी आत्मा में जा करके सब सब लीन होते हैं तो सारे लोग माने स्वर्ग वैतंठ गोलोक आदि सारे लोग ये जो कुछ दृश्य है वो सारा का तारा और सारे देवता इंद्रिया और देवता और सारे के सारे भूत ये आकाश जो दिखाई पड़ता है ये भी आपने से ही निकला है तो इसकी शब्द क्या है इसका भरन करना क्या है और तो इसकी शब्द ये है महाराज की सत्य के आप ये सारी दुनिया लिखते तुम सच्ची सच्ची कह हो ये सच्ची है परन्तु ये सच का ही सत्य है सत्य थे सत्याम स्मृति एक आती है दुष्वम सत्याम हरिवेद का एक मंत्र है उसमें यह वर्णन दुष्वम सत्याम तो जब अभी टीबीसी के मध्वाचार्य जी आए थे हरिद्वार में और रहे करता जी थे तो दोनों का तो शास्त्रार्थ हो गया शास्त्रार्थ संस्कार तो उन्होंने वेद का मंत्र निकाल के रख लिया कहते हैं विश्वमे विश्व में क्या वो तो वेद में लिखा है सत्यम वे वो मन तो शंकराचार्यता हूँ तो ठीक है वेद में लिखा तो है कि विश्वम सत्यम पर वेद में ये भी लिखा है सत्य सत्यम है नत्य का सत्य है सत्य का सत्य माने क्या हुआ एक नंबर का सत्य और दो नम्बर का सत्य आप जानते ही एक नंबर का सत्य और दो आप लोगों को दही खाता होता है ना हाँ। एक नंबर का दही खाता दो नंबर का दही खाता दो नंबर नहीं कि नील सत्ता तत्व पहले नंबर का जो सत्य है उसकी अपेक्षा इसमें किंचित नीलता है कुछ कमी है एक नंबर का सत्य है आत्मा और दो नंबर का सत्य है ये विद्यावी प्रपंच तो नंबर इसमें कमी क्या हो सत्य सतल ग इसी सत्य से ये प्रगट हुआ है सत्य के सत्याम इस जन्मे हुए सत्य का वो बात है इस मरने वाले सत्य का वो लक्षण है इस रहने वाले दिखने वाले सत्य का वो दृष्टा अधिष्ठान है इस सत्य का वो सत्य है तो इत... जब चिंतित नीनता आई तो दैशिक आई देश संबंध हुआ दो नंबर के सत्य से काल का संबंध हुआ दो नंबर के सत्य से है भेद का संबंध हुआ दो नंबर के सत्य से तो वेद जो है वो अकाल है देश है या भेद है अः महाराज ऐसा सत्य के सत्याम की नीन सत्ता तथ्य हो नहीं दो नंबर के सत्य का अनिर्वचनीय हो जाना है नीचा हो जाना है तो ये प्रती भी मात्र सत्य है और एक देख वास्तविक सत्य है तो, तो केसाम एक सत्य सत्यम इतनी प्राणा वही सत्यं केसाम एक सत्यम ये आप तो दो दुनिया दिखाई पड़ रही है और देखने पे जितने उजा हैं ये इंद्रियां मन बुद्धि ये सत्य हैं तो ये जो आत्मदेह हैं ये उपनिषद का जो अभिप्राय है तो वो यही है तो आत्मा है असल में इस आत्मा को सभी श्रुतियों में ब्रह्म के नाम से कहा गया है जहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग ब्रह्म में सर्वस्त्री सूचा ब्राह्मण आत्म शब्द प्रयोग आत्मशब्द प्रत्युगात्मायकवाद सर्वभूतातरात्मा एक दीय ब्रह्मेदम अमृतम चा आत्मेदम शर्धम ये बात कही गई कि ये जो आत्मा है जोशी है चीतन रीत से निर्विशेष चेतन रेखो निर्विशेषेतन रिपे कोई विषय नहीं है परन्तु चेतन के अंतर्गत निर्विशव चेतन रूप निष्क्रिय चेतन रूप है कोई प्रिया नहीं है चेतन है निष्कर्ण चेतन रूप कोई करण नहीं है और तो चेतन है निर्धर्म चेतन तो रूप निर्विशेष चेतन रूप ऐसा ये जो चेतन स्वरूप शिकित्ती में शेष रहता है इस प्रसिद्ध रीत यही है प्रापीचित रीत भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तो चेतन स्वरूप है ये ही ब्रह्म है ये प्रति प्रमाण को सिद्ध होता है ये प्रमाण प्रमाण है यह कैसे माना है बोले लोग इसके प्रमाण होते हैं कि नहीं ये यथार्थ ज्ञान होता है, है।, है कि नहीं कि मैं अब देवीय ब्रह्म है बोले बाबा यही ज्ञान यथार्थ सजे कैसे माल उन्होंने कहा कोई पूर्वोधक बताओ जो व्यक्ति सिद्ध होगी इस अद्वितीय आत्मा के अतिरिक्त जो भी संसिद्ध करना चाहेगे ये तो नेत नीति के द्वारा इसका बिल्कुल दिल निषेध हो जाएगा तो ये सारा का सारा जो व्यवहार है ये इसी आत्मदेव से ब्रह्म स्वरूप आत्मदेव से ये सारा का सारा व्यवहार सिद्ध होता है तो जिस जिस जी जी जब यथाद्रा बिथ चिलिंगा दि चरंतीमलोते गिर देता चना तना सब पर जब विचार करते हैं तो यही है। बात मालूम पड़ती है इसके संबंध में बातें वेदांतों में बहुत प्रसिद्ध है लेकिन हम इस दृष्टि से उत्सुक सुनाते हैं कि शंकराचार्य भगवान ने स्वयं अपने भाष्य में इस कहानी को दृष्ट किया है कहानी क्या अप्रत्यक्ष संप्रदाय विवाह आई तंत्र का सटे देखते हैं मैंने यही नहीं कहते कि ये कहानी मैंने करी है देखो कल के लोग क्यों महाराज पूरा सा पूरा मेटर ले लेते हैं सारी सामग्री ही चोरी की है और बताते हैं अपना बड़ी बड़ी किताबें निकलती है जैसे आश्चर्य होता है हमारा है नीचे आश्चर्य होता है सारा सा सारा मसाला तेरी का हमारा। तो हमारा और बोलते हैं कि हमारा हमारा इसलिए भाई कि तुम्हारा पैसा लगा तुम्हारी है नुम्हारा कागज लगा तुमने नौकर रख कर उठे लिखवाया इसलिए वो तुम्हारी लेकिन हमारे जो महापुरुष होते थे जो इस बात को ही गलत समझते थे कि ये हम और ये हमारी इस बात को ही वे गलत समझते थे तो बोले भाई संप्रदाय परम्परा से भी ये अस्थायिता कभी आई है मैंने हमारे गुरु जी ने हमको सुनाई थी और गुरु जी के गुरु जी ने उनको सुनाई थी और उनके गुरु जी ने उनको सुनाई थी ये एक पुरानी कहानी चली आई है नानी की कहानी है नानी की कहानी है तो क्या कहानी है ले के देखो एक था राजकुमार के कस्तिकपुत्र राज जात मात्र एवं माता पिता अटबिदो व्याध गृह संवर्धि एक कोई राजकुमार था पैदा होते ही माता पिता ने उसका परित्याग किया और उसको एक ब्याध नहीं उठा लिया और मेरा ये तो भूल गया उसको तो मालूम ही नहीं है कि मैं राजा का पुत्र हूँ के घर में के घर में, शिकारी के घर में वो बढ़ा और व्याज में ही उसके संस्कार किए वो अपने को का ही समझता और उसी के तो कामों की नकल करता इससे तो मालूम ही नहीं था कि मैं राजकुमार हूँ और न तो राजकुमार के समान कोई काम करता था एक दिन महाराज एक परम दयालु सज्जन पुरुष उसके घर में आए और देखा अरे राम कई शरीर में तो राजा बोले के चिन्ह है ये कहीं बहेड़ियों का बेटा है महापुरुष ने देखा अरे ये तो हद्दी मानस का खेल नहीं है भाई, आ, का अरे, ये का नहीं है भाई। का अरे ये तो काप देने का खेल नहीं है भाई क्या अरे ये तो सुख दुख का खेल नहीं है ये स्वर्ग नरक का खेल नहीं है, है नई तो यहाँ ऐसी वहाँ घूमने का खेल नहीं है कहीं ये तो बड़ा विचित्र है ये तो राजस्त्री प्राप्त करने के योग्य है ये तो महाराज इस का उस अग्नि का विस्थलिंग है जिसने संपूर्ण विश्व के भस्म करने का सामर्थ्य है उसका है अब उसको समझाने लगा कि देखो जी एक तुम ब्याज नहीं हो है ना? तुम इसके बेटे नहीं हो है ना? ये तो कोई अनिर्वचनीय कारण है कैसी तुम इसके घर में आ गए वो घटना तो मैं नहीं, नहीं बता सकता लेकिन देखो जैसा राजा वैसे तुम वैसा तुम्हारा मुंह वैसी नाक वैसी आठ लक्षण बता दिया वैसा आठ वैसे तुम है वैसा तुम्हारे शरीर का रंग वैसा दिनदौल अब तो महाराज जे समझाया कहते इस बात को अब तो महाराज राजकुमार ने क्या किया उस पर उसकी बात ऐसी अपने को मिलाया तो सारे के सारे लक्षण मिल गए और मिल गए महाराज तो का जाने छोड़ दिया अपने को हड्डी श्याम का पुतला मानना छोड़ दिया अपने को मन बुद्धि इंद्रिय मानना छोड़ दिया और फिर अपने खान पर पहुंच गया और स्वयं वो स्वयं वो राजा हो गया तो इसी प्रकार ये जो बात में जो शिक्षा ने निर्विषय निष्क्रिय निष्कार निर्वृत्त जो निर्धर्म निस्वभाव संसार का स्वभाव उसका स्वभाव नहीं है निर्मा निर्विशेष जो आत्म चैतन्य है ये सुर्खी कहती है कि अरे भाई ये तो तुम ब्याज के घर में पड़ते हो देहा मान देहाभिमान के चक्कर में पढ़ करके तुम अपने को तुम अपने को देह मानने लगे हो तुम ये जड़ नहीं हो तुम नाशवान नहीं हो तो तुम अनेक नहीं हो तुम पापी आत्मा, तुम जड़ कृतम नहीं हो इसलिए नारायण अतः हित सर्वकल्पना आकाशत निर्विशेषता अतः इसलिए सारी कल्पनाओं को छोड़ कर के आकाशक्य निर्विशेषता प्रतिशत और में परिचय देख रहे हो आकाशवत कर्मगत्या तुम कैसे हो होते थे वेदांत माने तीन तीन बात मैं देह से विलक्षण हूँ ये पहला और ये जो देह से विलक्षण मैं वो ब्रह्म हूँ बेमानी सूत्र कर मैं ब्रह्म हूँ और तीन ब्रह्म से अतिरिक्त मुझसे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है इतने वेदांत का साधन है केवल तो तीन बात में समग्र वेदांत आ जाता है मैं शिव देह अंतकरण आदि देह से परिच्छिन्न नहीं हूँ मैं समग्र परिच्छिन्नताओं के अत्यंता भाव से उपलक्षित ब्रह्म हूँ और मेरे पिए दूसरी कोई व्यक्ति क्यूँकी संपूर्ण परिच्छिताओं के का प्रकाशक अधिष्ठान कई इसलिए समग्र परिचिताए अपने अत्यंताभाव के अधिष्ठान में प्रतीत होने के कारण निध ऐसी प्रकाश अन्य बिल्कुल नहीं है वेदांत कार्त का अर्थ होता है इसलिए कल्पना कार्य छोड़ो वो तो कहते थे की बस मैं चेतन है ठीक है परन्तु ये आकाश में व्याप्त है ये आकाश का अधिष्ठान और आकाश का प्रकाशक है आकाश की लेलो विशालता और अपनी लेलो लो ले चेतनता और दोनों को कर कर्ज दे एक दोनों को जान में एक और सारा काम जो है केवल इतने से ही पूरा हो जाएगा तो ते ते न लिखते लोग दुखो नवाजे दुनिया का कोई तो भी दुख तुमको फटा नहीं सकेगा न तो पाप ना हा, ना से नारायण तुम्हारी तुम्हारी हानि हो होगी न पुण्य तुम्हारी वृद्धि होगी ना लिप्त के कर्मणा पाप के ना सब में एक ये के तो पंडित सम ऐसी तुझी, ऐसी स्थिति तुम्हारी हो जाएगी तो ये श्री शंकराचार्य मंग्राइ हैं तो इस प्रकार ऐसी नारायण इस प्रकार से इस प्रसंग का निरूपण करते हूँ नारायण तो ये जो अब ये प्रसंग आता है नारायण कि ये सारी जो सृष्टि है ये जब हम अपने को ब्रह्म जानते हैं तो ये सारी की सारी सृष्टि जो है वो अपना आका हो जाते हैं पर ब्रह्म के फिलहाल दूसरी कोई पर ब्रह्म व्यतिरोपीण संसारी नामो नानव वस्तुअरम अस्थिर पर ब्रह्म परमात्मा ऐसी अतिरिक्त जीव नाम की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पाप पूर्ण शोक दुख नरक स्वर्ग आवागमन के चक्कर में पड़ती हो तो जीव नाम की बस्ती ब्रह्म के शिवाय दूसरी नहीं है कहते तो भाई ये विश्व नाम की बस्ती भी पर ब्रह्म परमात्मा के सिवाए और कोई नहीं है तो ब्रह्म बागमग्र आशीत सद आत्मानी आवेद अहम ब्रह्माष्टमी की इसलिए मनुष्य को ये जानना चाहिए और नान्य गते नान्य गते दृष्टि नान्य गटे की स्रोत ये कई इस बात का वर्णन करते हैं इसलिए बिल्कुल ठीक कहा गया की सत्य सत्य से ये परम ब्रह्म परमात्मा जो है ये सत्य का भी सत्य है इसको इसको समझ लेने से मनुष्य का जो है तब वो कर्म कल्याण हो जाता है यही है प्राणों प्राणोपरिषद नारायण अब ये प्राणों प्राणोपरिषद के बाद सर्वोत्तम जो बोलते हैं इस परिषद में प्रसंग वो प्रसंग क्या है अब ये कथा आपको हम सुना सर्वोत्तम प्रतिवल स्मृति का वैसे तो अभी अनेक प्रसंग आगे हैं अंतरयामी ब्राह्मण है मधु ब्राह्मण है परंतु ये जो दूसरे अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण है महाराज एक महात्मा थे महाराज इनके पिताजी यज्ञ से वक्ता थे यज्ञ थे ज़्ञे ज़्ञे बल्क और वक्ता वो कर्मकांड में बड़े निपुण थे और कर्मकांड कांड का वो माने बलकर पहन करके यज्ञ का ही बलकल पहन करके जैसे रहते हो उनके पुत्र थे मान बड़े धर्मात्मा के पुत्र थे महात्मा या जल्द तो धर्मानुष्ठान का जो थल है वो असल में होता है वैराग्य जो महाराज धर्मानुष्ठान करेगा जीवन में संसार संसार में रति नहीं होगी वो आत्मरति हो जाएगा तो इन पेटी महाराज दो पत्नी सो तो नारायण उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेय को दिलाया और बुला करके उन्होंने कहा की श्रीमती अब मैं सन्यासी होना चाहता हूँ घर खोड़ना चाहता हूँ अरे अस्मात् अदली मैं अब ये घर खेल करके जंगल में जाना चाहता हूँ संन्यास लेना चाहता हूँ दुरस्थ जीवन गति करना चाहता हूँ तो आओ ये दे तुम्हारे साथ रहने वाली कात्यायी है और मैं स्त्री ऐसी कहा कि ये देख के साथ तुम्हारे रहने वाली कात्यायी है आओ हम तुम्हारा और उसका विभाग कर दे बंटवारा कर दें आज संपत्ति तुमसे दे दें और आजी संपत्ति इसे दे रहे और हम हर छोड़ करके चले जाए हमको संपत्ति नहीं दे ऐसा उन्होंने अपने पत्नी ऐसी कहा अब काफी आये उनके मनाज चुक रह गई लेकिन ललित्री ने उनसे पूछा की हे स्वामी भगवान जैसे बैठे न पति पत्नी हम लोगों के गांव में जब बातचीत करने लगते हैं तो यहाँ जैसे डार्लिंग बोलते हैं वो तो गांव वाले जानते नहीं हाँ वो तो महाराज गांव वाले गांव वाले जानते ही नहीं है और जैसे यहाँ नाम लेकर के पिकारते हैं वहाँ तो नाम लेकर पिकारने की रियाज नहीं है और पति पत्नी परस्पर एक दूसरे का पत्नी का नाम पत्नी से लेती नहीं पति भी अपनी पत्नी का नाम नहीं दे पा यहां तो हमने देखा ये बहुत बढ़िया रिवाज है कि विवाह होने पर एक नया नाम रख लेते हैं तो नया नाम जब रख लेते हैं तो पति के शिकार में से छुट्टी वो नया नाम लेकर जो तो है माँ बाप का गोत्र बदल गया नाम बदल गया अपने तो घर में आ गई नया नाम रख लिया अगे महाराज हे हो जैसे गोल हम हो संस्कृत में हो संस्कृत में हम हो प्रियम हम हो स्वामी हाँ हला हलाते हला हैं टेलीफोन पर है ना ये भी कोई हला हला के उम बलो हला के उम बलो तो हला माना हला बोलते हैं ऐसे बोलते हैं तो अब मैत्रणी ने कहा की हे वो स्वामी यदि ये सारी धरती घन से बिल्कुल भरी हो और जो आप हमको दे जाए तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं उससे अमृतत्व प्राप्त कर लूंगी लें, मुझे सत्य मुझे सत्य की परमार्थ की परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी जब धन से भरी हुई सारी धरती हमको आप दे जाए जागे ने कहा कि नहीं देवी जी सारी धरती धन से भर के आ, अगर हम तुमको दे दे तब भी तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी ज बल्कि ने कहा जथन वो उपकरण अवतार जीवितम तथई से जीवित अमृतत्व प्रति नाशास्त जीतते न जो कि बड़े बड़े धन्य का मकान का भोग और सामग्री वालों का जैसा जीवन भेटा है वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा परंतु इस धन से तुमको अमृत प्रति प्राप्ति हो जाएगी ये बात तो बिल्कुल नहीं है इस समय मईत्री के रिश्त जो अमृत अमर बचन निकला है बचपन में आ, जिस दिन पहले पहल मैंने ये सुना होगा जिस दिन पहले, पहले पहल सुना होगा रोमांस हो गया है न देखो एक स्त्री एक पत्नी अपने तो पति से बोलती है जो नम नाम तुम हम कैम तो तुरजाम स्वामी जिस वस्तु को प्राप्त करके मैं अमृत नहीं हो सकती अमर नहीं हो सकती उस वस्तु को लेकर मैं क्या तो आप सारी संपत्ति का त्याय को दे दीजिए मुझे जब वो भगवान दे दो तब रमें देगी आपको जो ज्ञान प्राप्त है वो ज्ञान मिलते चाहिए हमको ये धरती की संपत्ति नहीं चाहिए अब ये प्रसंग आपको कल सुनाएंगे